नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार अभी पिछले हफ्ते राज कपूर साहब की बातें कर रहे थे और बात अधूरी भी रह गई थी तो चलिए साहब आज वो बात तो पूरी करेंगे ही मगर उस बात के साथ ही एक और बात याद आती है राज कपूर साहब को हिंदी फिल्म सिनेमा का पहला शोमैन कहा गया और मुझे तो लगता है कि आज की तारीख तक वो पहले और शायद आखिरी शोमैन भी आज तक के अभी वही हैं कोई और बड़ा शोमैन आ जाएगा तो पता नहीं मगर साहब एक बात बताइए राज कपूर साहब तो हिंदी फिल्मों के शोमैन हम सबके जिंदगी में कोई ना कोई ऐसे शोमैन जरूर होते हैं जिनके सामने आते ही हम सब अभिभूत हो जाते हैं और सच बात यह है कि वो शोमैन वो वो हस्ती जहां भी पहुंचती है वहां पर बस वही छा जाती है जैसे कभी कभी कहते हैं ना पार्टी की जान तो पार्टी की जान तो चलिए एक बात है एक आदमी किसी एक पार्टी की जान हो सकता है जो कि शायद किसी कला में माहिर हो तो मसलन जैसे हमारी पत्नी जो है ना साहब वो गाना गाने में माहिर हैं अब होता क्या है कि अगर हम किसी लोगों के गैदरिंग मेल मिलाप पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर गाना गाने की वजह से उनकी पूछ बढ़ जाती है और साहब अब ये तो ना कहेंगे क्योंकि पार्टी की जान कहना उनको तो थोड़ा अब मतलब थोड़ा अटपटा सा लग रहा है हमें कि अपनी बीवी को कहीं और की जान बता दे मगर सच बात यह है कि वो व्यक्ति अपने किसी गुण की वजह से उस पर्टिकुलर पार्टी में जान बन जाए चलिए साहब यह तो मंजूर है मान लिया जा सकता है मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे जहां पहुंच जाएं, बस लगता है कि रोशनी आ गई यानी कि जैसे वो गाना जिससे हम लोगों ने आज का प्रोग्राम शुरू किया है नूर आ गया है तो साहब ये नूर आखिरकार आता कहाँ से अच्छा यहाँ पर एक बात आपको और बता दूँ मैं किसी खास पार्टी की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एक मुद्दा ये भी उठा रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसा बंदा होता है बंदी भी हो सकती है साहब ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में नूर आ जाए तो अब सवाल यह उठता है कि ये जो नूर आता है या ये जो शोमैनशिप है या यू कहे कि वो व्यक्ति जो एकाएक एक सुपरस्टार बन जाता है उस वक्त का देखिए सुपरस्टार का एक बात तो बहुत पक्की है कि सुपरस्टार कोई भी ना तो यूनिवर्सल होता है और ना अनंत काल के लिए होता है अब वो भगवान श्री कृष्ण की बात छोड़ दीजिए भगवान श्री राम की बात छोड़ दीजिए वो तो भगवान थे ना वो स्टार नहीं थे मगर ये व्यक्ति होता है जो स्टार होता है जैसे हमारे फिल्मी दुनिया में राजेश खन्ना और अगर हम हॉलीवुड की फिल्मों की बात करें तो भाई साहब माफ करिएगा मैं नाम ना ले पाऊंगा मगर वो एक साहब थे जो बड़ा वेस्टर्न फिल्मों में आया करते थे शायद कुछ जॉन वेन नाम था उनका तो साहब वो देखिए और बाकी एक साहब थे जो एक बड़ी ख़तरनाक फिल्म आई थी टावरिंग इन्फर्नो उसमें हीरो थे वो भी किसी ज़माने में बड़े भारी मतलब बड़े सुपरस्टार माने जाते थे तो देखिए अपने ज़माने में सुपरस्टार आए बने चले गए कुछ समय रहे उसके बाद तो इस तरह से सुपर हमेशा के लिए नहीं होता सुपर स्टार हमेशा किसी न किसी वक्त या किसी न किसी जगह या किसी न किसी व्यक्ति के लिए होता है जैसे अब अगर आप हमारे पिताजी से पूछते तो उनकी नज़रों में ये सब कोई सुपरस्टार नहीं थे या अगर आप हमारी बेटियों से पूछिए तो उनके लिए भी ये सुपरस्टार नहीं है मगर हमारे ज़माने में हम ये कह सकते हैं साहब राजेश खन्ना सुपर थे जॉन वैन सुपर वगैरह उसी तरह से हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा सुपरस्टार या शोमैन ज़रूर होता है जो किसी ना किसी जगह चमकीला होता है यानी उसकी चमक से हम चौंधिया जाते हैं अब साहब देखिए मैंने अभी भी आपसे ये नहीं कहा कि उस सुपरस्टार को मैं पसंद करता हूं मैंने ये नहीं कहा आपसे मैंने सिर्फ ये कहा कि सुपर होता है किसी व्यक्ति के लिए किसी जगह के लिए समाज के लिए अब सवाल यह उठता है कि मैं बात को यहीं पर ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा मगर यह जरूर कहूंगा कि आखिरकार यह भी देखने वाली बात होती है कि भैया वो सुपरस्टार हुआ क्यों आखिरकार वो भी तो हमारे आपके जैसा ही है उसके पास जरूरी नहीं कि बहुत पैसे हो बहुत ज्ञान हो ये भी जरूरी नहीं कि बहुत खूबसूरत हो देखने में यानी कि ऐसी कोई आप कॉमन क्राइटेरिया अगर खींचे जो देखने सुनने से ताल्लुक रखता हो तो भाई साहब मुझे लगता नहीं कि आप कोई भी ऐसा कॉमन क्राइटेरिया लेकर आ पाएंगे मगर मैं आपको बताऊं मैंने अपनी जिंदगी में जो सुपरस्टार देखे मैं उनका नज़ा उनकी मतलब जैसे क्या कहते हैं मैं मैं यही कह सकता हूँ कि उनको देख कर के मैंने जो बातें सोची वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई सुपरस्टार ज़रूर होंगे कोई ना कोई शोमैन ज़रूर होंगे कोई ना कोई ऐसे जरूर होंगे जिनका जिनके आने से आपके चेहरे पर नूर आ जाता होगा तो साहब वो कौन है सबसे पहली खासियत उस आदमी के चेहरे पर हमेशा आप मुस्कुराहट देखेंगे देखिए साहब कीजिएगा कीजिएगा माफ खांसी आ गई थी देखिए साहब ये जो मुस्कुराहट है ना यह भी बड़ी खतरनाक चीज है कभी कभी मुस्कुराहट जो है वो आपको लगता है कि ये आपका मजाक उड़ाने के लिए है मगर हमारे सुपर स्टार साहब के चेहरे पर जो मुस्कुराहट होती है उसको कहा जाता है कि ये मुस्कुराहट ऐसी होती है जो सबको पसंद आती है देखिए आजकल चुनावों का माहौल चल रहा है ना तो जो इधर उधर के प्रत्याशी जो हैं उनके बारे में बातें चलती रहती हैं तो अभी हमने कहीं पर सुना साहब के अरुण गोविल साहब ने वो जो भाजपा के प्रत्याशी बने हैं मेरठ से उन्होंने क्या बताया उन्होंने बताया कि साहब रामायण के लिए जब वो ऑडिशन देने गए तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था मगर बाद में उनको सेलेक्ट कर दिया गया राम की भूमिका के लिए क्यों? बोले कि रामानंद सागर ने जब मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो उन्होंने कहा कि ऐसी सौम्य मुस्कुराहट ही हमें चाहिए अब साहब अब मेरी बात सुनने के बाद ना जरा एक बार एक बार देखिए राम के चेहरे की मुस्कुराहट जो अरुण गोविल साहब के चेहरे पर दिखाई पड़ी क्या वो वैसी है वास्तव में इम्प्रेसिव है क्या ऐसी तो चलिए साहब एक तो बात ये हो गई यानी कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए और साहब दूसरी बात जो मैंने देखी वो ये देखी कि उसके आने से आपको खुशी मिलनी चाहिए यानि कि मैं ये नहीं कहता कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जानी चाहिए मगर कुछ लोग होते हैं ना एक ऐसी केमिस्ट्री होती है कि उनको देखने से ही चिढ़ हो जाती है तो साहब उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि उनको देखने से चिढ़ ना हो बल्कि आपको अच्छा लगे देखिए यहाँ पर एक मैं ये ज़रूर कह दूँगा कि कुछ लोगों से हमको यूँ ही चिढ़ होती है कोई खास वजह नहीं होती और कुछ लोग ऐसे होते जो यूँ ही पसंद आते अब साहब तो इसका यह भी कोई वजह नहीं अब इसके लिए कुछ केमिस्ट्री का फॉर्मूला आप निकालिए वो बॉयड साहब की किताब पढ़ के तो भैया वो तो मैं कह नहीं सकता बॉन्ड कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा मगर हाँ यह अलबत् कहूंगा कि जिसके आने से आपको खुशी मिलती है वो आपके सुपर बन सकता है दूसरी बात अच्छा साहब तीसरी बात क्या है कि ये जो हमारा सुपरस्टार होता है ना यानी कि ये जो हमारा बंदा होता है जिसको हम पसंद करने लगते हैं या जिसके आने से हमें खुशी मिलती है या जो चमक अपनी लेकर के आता है ये बंदा हमेशा अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है और ऐसा है नहीं सोचता है ये तो बात पता है मगर दूसरों को लगता भी है कि ये उनके बारे में सोचता यानी कि केयरिंग फॉर अदर्स तो साहब ये भी एक गुण हो गया कि केयरिंग फॉर अदर्स भाई दूसरे की जो परवाह कर रहा है तो नेचुरल है कि दूसरा भी उसको उतनी ही तवज्जो देगा ठीक है अच्छा साहब ये तो हो गई तीसरी बात अब चौथी बात क्या है चौथी बात ये है कि वो हरेक से उसके बराबर में जाके मिलता है देखिए ये जो हमारा सुपरस्टार होता है ना ये जो हमारा शोमैन होता है ये कहीं पर भी अपनी ऊंचाई किसी दूसरे के ऊपर थोपता नहीं आप देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग बच्चों से जब बात करते हैं तो झुक जाते हैं बैठ जाते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं घुटने टेक देते हैं क्योंकि वो बच्चे को दिखाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बराबर का हूं और साहब उससे वो बच्चे का कॉन्फिडेंस जीत लेते हैं अब अगर आप सोचिए आप अमिताभ बच्चन जैसी लंबाई लेकर के एक ढाई फुट के बच्चे से हाथ मिलाएंगे तो आखिरकार वो ढाई फुट का बच्चा तो आपको क्या समझेगा अगर आप झुक जाइए भाई आप ढाई फुट के तो नहीं हो जाएंगे मगर कम से कम थोड़ा तो कोशिश करके उसके बराबर तो आ रहे हैं तो ये तो एक फिजिकल लंबाई ऊंचाई की बात हुई यही लंबाई ऊंचाई जो हमारा व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो हमारे कल्पना का एक व्यक्ति है कल्पना नहीं मतलब वास्तव हर एक की ज़िंदगी में एक अलग मिस्टर एक्स होता है तो वो मिस्टर एक्स जो है वो क्या करता है कि वो जब आपके साथ संपर्क करता है तो आपके लेवल पर बात करता है जब बच्चे के साथ करता है बच्चे के लेवल पर बात करता है और जब किसी बड़े आदमी से बात करता है तो बड़े आदमी के लेवल से बात करता है यानी कि जो भी व्यक्ति हमसे हमारे स्तर पे बात करता है हमें वो व्यक्ति ज़्यादा पसंद आता है अब आप ही बताइए साहब आप साधु महाराज यानी कि वो जिनको आप कहते होंगे कि साहब ये महापुरुष हैं आप उनसे मिल करके कहीं आपके चेहरे पे नूर आता है क्या हमारे चेहरे पर तो नहीं आता है। हाँ, ये बात अल्बत्ता है कि जब वो हमसे हमारी बराबरी से मिलते हैं तो हमें उनके चेहरे पे नूर आता है हमारे चेहरे पर नूर आ जाता है अब यहाँ पर आपको बताऊ हमारे एक मतलब हमारी पत्नी हमको एक कहानी बताती है कि उनके परिवार के एक गुरुजी हुआ करते थे तो वो बताती है कि साहब जब वो छोटी बच्ची थी तो वो वो तो जानते नहीं थी कि ये गुरुजी हैं वो बड़े भारी स्वामी हैं और साधु हैं फलाने हैं कुछ बड़े भारी योगाचार्य भी थे उनके बारे में ऐसा कहा जाता है और जैसा कि मतलब मैं तो यही कहता हूँ कि साहब योगी योगी जो हिंदुस्तानी योगी है ना उनकी वक़्त यही होती है कि जब वो बड़े बड़े योगी तभी कहलाते हैं जब उनके दो चार आश्रम अमेरिका अमरीका बन जाए, तो हमारे इन योगी साहब जिनकी कहानी हमारी पत्नी बताती है इनके भी दो तीन आश्रम कहीं अमेरिका अमरीका बने हुए हैं और ये अपने अंतिम समय भी इन्होंने वहीं गुजारा वहाँ के लोगों को ये बड़ा योग की शिक्षा उच्छा देते रहे आश्रम इनके हिंदुस्तान में भी हैं मगर खैर तो इनके बारे में हमारी पत्नी ये बताती है जो इसको याद है जिसके लिए कि ये आज भी उन योगी जी का या गुरु जी को बड़ा सम्मान देती हैं वो ये है ये कहती हैं साहब जब मैं छोटी बच्ची थी ना तो मैं अक्सर गुरु जी का हाथ पकड़ के कहती थी चलो गुरु जी डांस करें नाचे, तो गुरु जी इनके साथ खड़े होकर के नाचने लगते थे तो तीन साल की बच्ची और गुरु जी जो हैं वो अपना इनके साथ नाच रहे वो गुरु जी जिनके के के के के लिए लिए लिए लोग लाइनें लगा के खड़े रहते थे थे जिनसे मिलने के लिए समय लेना पड़ता था वो तीन साल की बच्ची के लिए नाच रहे होते थे। अब साहब ये क्या था गुरु जी इसलिए सम्मान की स्थिति में आ गए क्योंकि उन्होंने बच्चे के साथ बच्चा बनना पसंद कर लिया अब यहाँ पर मैं अक्सर साहब देखिए फिल्मों की बातें करता हूं कहा यह जाता है कि राजेश खन्ना साहब जो थे उनको सुपरस्टार क्यों माना जाता था क्योंकि उनकी एक इमेज ये थी बॉय नेक्स्ट डोर अब बॉय नेक्स्ट डोर का मतलब क्या हुआ कि भाई आपका पड़ोसी का बच्चा आपके पड़ोस में रहने वाला लड़का तो जो भी आपके बराबर में आके खड़ा हो जाता है ना बस आप उसके लिए हम वो हमारे लिए बड़ा सुपर हो जाता है अब एक और बात आपको बता दूं साहब ये जो व्यक्ति है ना जिसको हम मिस्टर एक्स कह रहे हैं मिस्टर एक्स में एक और बहुत बड़ी क्वालिटी है वो है कि ये व्यक्ति छल रहित होता है यानी ये जब आपसे बातें कर रहा है ना तो उस वक्त कभी भी इसके मन में मतलब आपको ऐसा दिखता है इसके मन में आपके लिए कोई दुर्भावना नहीं ऐसा आपको प्रतीत होता और यही तो खूब ही है ना अब दुर्भावना हो भी और अगर मुझे नजर ना आए यानी कि अब अगर प्रेम चोपड़ा साहब जो है वो आ करके हमसे बातें करना शुरू करें तो हम तो यही कहेंगे साहब कि इनके मन में कोई दुर्भावना जरूर है कि तभी तो ये हमसे ऐसे बातें कर रहे हैं अब देखिए वो बॉबी फिल्म में वो जब वो ब... हीरो Hero, हीरोइन को मिले कहीं रेस्टोरेंट में और उन्होंने जैसे ही कहा मेरा नाम प्रेम है प्रेम चोपड़ा पर पूरा हॉल समझ गया भाई साहब कि ये ये जो जो है है अब अब कुछ करने जा रहा है। उसी तरह से अब अगर जो कोई व्यक्ति आपसे मिलता है और उससे मिलते ही आपको ऐसा नहीं लगता कि यह हमारा कोई नुकसान करेगा बिलीव भरोसा करिए भाई साहब आप उसे पसंद करने ही लगेंगे तो ये तो कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि उन मिस्टर एक्स के लिए मैंने महत्वपूर्ण महसूस की मगर साहब एक आपको बात बता दूं मेरे जैसे व्यक्ति यानी कि हम अब साहब हम क्या कहें हम उतने बुरे भी नहीं हैं मगर हम उतने भले भी नहीं हैं क्योंकि हमें जब हम इन सुपरस्टार साहब को देखते हैं कहीं किसी महफिल में तो हमें साहब एक चीज़ बहुत खल जाती है वो क्या होती है हमें लगने लगता है कि भाई साहब हमारे साथ ये इनका मुकाबला चल रहा है अब देखिए क्योंकि हम ये सारे गुण सारे गुण जो हमने आपको बताए हम ये सारे गुण अपने अंदर महसूस करते हैं तो अब हमें लगता है कि यार ये सुपरस्टार आ गए और हमारे ऊपर ये छा जाएंगे तो अब साहब हम कोशिश करने लगते हैं दिखावा करने की बस जहाँ दिखावा करते हैं सुपरस्टार स्टार साहब और दो स्टेज ऊपर चढ़ जाते हैं और साहब हमारा दिखावा बेकार हो जाता है तो भैया मैं आपको ये बताऊं सुपरस्टार बनने के लिए इन सब गुणों के बारे में जरा एक बार विचार करिए और देखिए कि बिना प्रयास किए क्या ये गुण आपको नज़र आ सकते हैं यहाँ पर आपको एक मज़ेदार किस्सा बना लूँ फिर उसके बाद अपनी बात को रोकता हूँ यहाँ पर आपको ये बताऊँ कि अभी एक रोज़ हमारे छोटे भाई साहब हमारे यहाँ आए थे और जब वो आए तो हमारे अड़ोस पड़ोस के दो तीन चार बच्चे छोटे छोटे जिसमें 10-12 साल के बच्चों से ले कर चौदह साल के बच्चे तक भी शामिल थे वो भी आए और साहब उसमें से उन्होंने हमारे भाई साहब जो हैं वो ऐसी पर्सनैलिटी के मालिक हैं जिसको कि हम मिस्टर एक्स की कैटेगरी में रख सकते हैं हम नहीं चाहते मगर रखना पड़ता है रख सकते हैं तो साहब वो आए और उन्होंने कुछ बात बतानी शुरू की तो उनकी लफाजी हमारी लफाजी से थोड़ी ज़्यादा शायद बेहतर है और कुछ बातें भी उनके पास नहीं है क्योंकि वो विदेश में रहते हैं तो साहब उनकी बातें भी थोड़ी रंग बिरंगी होती हैं तो साहब उन्होंने जब बातें बताने शुरू की तो एक छोटी सी बच्ची ने एक बहुत ही बढ़िया कमेंट दिया उसने कहा आज पहली बार ये जो भाषण है ना यह अंकल की तरफ से नहीं आ रहा है बल्कि कहीं और से आ रहा है अंकल की तरफ से नहीं आ रहा है मतलब मेरी तरफ से नहीं आ रहा है क्योंकि अक्सर भाषण मैं ही देता हूं उन सब बच्चों के बीच में साहब मुझे लगा कि अरे यहां तो मुझसे बेहतर शोमैन इसने साबित कर दिया इस बच्चे ने क्योंकि मैंने जितने गुण आपको बताए वो गुण वहां पर दिखाई पड़ रहे थे तो साहब आप भी देखिए कि आपके मिस्टर एक्स जो हैं वो कैसे दिखाई पड़ते हैं और अगर इनके अलावा उनमें आपको कोई और गुण भी दिखाई पड़े तो भाई साहब मुझसे जरूर शेयर करिएगा मुझे बताइएगा तो मैं अपनी लिस्ट में उन गुणों को भी जोड़ लूँगा और देखना चाहूंगा कि जो मेरे मिस्टर एक्स हैं उसमें वो गुण हैं या नहीं हैं तो मैं यहाँ पर अब जरा राज कपूर साहब की कुछ बातें अधूरी रह गई थी जो कि ढिंगरा साहब की पुस्तक में है मैं उनको पढ़ना शुरू करता हूँ और फिर आगे चलते हैं तो साहब अब बात शुरू होती है राज कपूर साहब की बात जब हमने जहाँ रोकी थी वहाँ पर राज कपूर के साले प्रेमनाथ अलग थलग कुर्सी पर बैठे हैं वो पिछले काफी समय से बीमार हैं और आसानी से पहचाने नहीं जाते वो कहते हैं जाना तो मुझे चाहिए था वो क्यों चला गया फिर खामोश हो जाते हैं शीशे के कमरे के बाहर ही एक कुर्सी पर सुबोध मुखर्जी बैठे हैं उनके पुत्र देव मुखर्जी उनके साथ हैं सायरा से वह उसका हालचाल पूछते हैं तभी दिलीप साहब उनके नीचे पांव के पास सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और पुराने जमाने की यादें ताज़ा होने लगती हैं कुछ समय बाद दिलीप और सायरा चले जाते हैं शाम को शव यात्रा में शामिल होने के लिए वह पाली हिल से सीधे वहीं आएंगे अब शव को नहलाने की तैयारी हो रही थी वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था तभी सफ़ेद लक डक सूट में अमिताभ बच्चन आते हैं माहौल में सरगर्मी हो जाती है वह कश्मीर में गंगा जमुना सरस्वती की शूटिंग कर रहे थे वहां से ख़ास तौर पर यहां आए हैं मनमोहन देसाई भी उनके साथ में है बाद में पता चला कि उसी दिन यानी 3 जून को उनके पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में भर्ती कराया गया था वो पिता को देखने दिल्ली चले गए और फिर वहाँ से बम्बई आए वो कमरे के अंदर जाकर श्रद्धावत खड़े होते हैं झुककर कर राज कपूर के चेहरे को बड़े करीब से देखते हैं और फिर एक कोने में मौन खड़े हो जाते हैं इसके बाद वो बिना कुछ बोले बाहर निकल जाते हैं फोटोग्राफरों के चमकते फ्लैश और पुलिस के कड़े बंदोबस्त में भी वह उड़न हो जाते हैं वह गए तो रेखा भी बरामदे से उठ बाहर आ गई तभी सफ़ेद साड़ी में इकहरे बदन की श्रीदेवी आती हैं उनके साथ उनकी माँ है कोई हंगामा या फुसर फुसर नहीं श्रीदेवी बहुत पतली हो गई हैं। वह चुपके से अपने सैंडल उतारती हैं और शीशे के कक्ष में चली जाती हैं, जहाँ राज जी का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है कुछ क्षणों बाद वह बाहर आती हैं, निर्विकार भाव शून्य चेहरा और कनपटियों के नीचे सफेद बालों की लटें बताती हैं कि अब उनकी उम्र ढल रही है वो भी अपनी कार में उड़न छू हो जाती हैं इसी बीच मंदाकिनी भी अपनी माँ और बहन के साथ अंदर आकर बैठ गई इस तरह राज कपूर ने सत्तर के दशक के बाद जिन नई लड़कियों को ब्रेक दिया वो सब मौजूद हैं डिम्पल पद्मिनी कोल्हापुरे मंदाकिनी पर हेमा वहाँ नहीं है उनकी पहली फिल्म सपनों के सौदागर के हीरो राजकपूर ही थे शायद वह लोगों के सामने धर्मेंद्र की उपस्थिति में अटपटा महसूस करती हूँ सूरज जवानी पर है लोग अब अधीर होने लगे उनकी अर्थी को ले जाने वाला ट्रक अब आ गया उसे सजाया जा रहा है अर्थी के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है एक तरफ जूते इकट्ठे हो गए इसी में एक दिलचस्प वाक्य होता है जूतों के ढेर से लोग अपनी चप्पलें जूते निकालने के लिए ज़मीन पर झुके हाथों से जूते टटोल रहे हैं इन लोगों में अनिल कपूर जैकी श्रॉफ सुरेश ओबेरॉय यश चोपड़ा सईद जाफरी और प्राण जैसे कलाकार भी शामिल हैं दोपहर के तीन बज चुके हैं अब धर्मेंद्र भी जा रहे हैं रेखा अभी भी पेड़ के नीचे बतियाने में व्यस्त हैं वो नितिन मनमोहन को बता रही हैं कि वजन कैसे कम किया जाए वो बड़ी मस्ती से उसे बता रहा है कि मैंने शराब छोड़ दी है पर उसकी जगह चॉकलेट खा रहा हूँ इसलिए मोटा हो गया हूँ मैं रेखा से राज कपूर जी के बारे में कुछ कहने को कहता हूँ वो कहती हैं मेरे मन में उनकी एक रोमांटिक छवि है उसे मैं तोड़ना नहीं चाहती ये जानकर कि अब इस दुनिया में वे नहीं हैं राज जी के शव को कमरे से बाहर लाया जा रहा है स्त्रियों का रुदन अब बढ़ गया शमी कपूर ऊंची आवाज में कहते हैं औरतें है, सभी सिर्फ ट्रक तक जाएंगी शमशान घाट कोई नहीं जाएगा और अब रिश्तेदार भाई बंधु उनके शव को कंधे पर लेकर कमरे से बाहर निकल रहे हैं बाहर बहुत बड़ी भीड़ उनके अंतिम दर्शनों के तथा वहाँ आए सितारों को देखने के लिए आतुर है किसी तरह अर्थी को ट्रक पर चढ़ाया जाता है अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता है ट्रक पर राज कपूर के तीनों लड़के शशि कपूर प्रेम किशन व यश चोपड़ा आदि हैं श्रीमती कृष्णा फपक फपक कर रो रही हैं। उनकी दोनों बेटियां रितु और रीमा माँ को ढाढस बंधाते बंधाते खुद रोने लगती हैं शब यात्रा अब आर के स्टूडियो की ओर चल पड़ी और परिवार की स्त्रियाँ रोती बिलखती घर वापस आती हैं ट्रक के पीछे अनगिनत कारों का लंबा काफिला है जिसमें फिल्म उद्योग के नामी गिरामी लोग हैं रास्ते के दोनों ओर खड़े लोग राज कपूर अमर रहे के नारे लगा रहे हैं मैं भी एक कार में लिफ्ट लेता हूं। ये निर्माता रावल की गाड़ी है जो बताते हैं राज कपूर के अंतिम अभिनत फिल्म अप्रदर्शित चोर मंडली उनके द्वारा निर्मित है फिल्म चोर मंडली में उनके साथ अशोक कुमार भी है अंततः दो किलोमीटर के रास्ते पर चींटी की चाल से चलता हुआ ट्रक आर.के स्टूडियो के अंदर प्रवेश करता है। मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। आज इस शोमैन का आखिरी शो है अंदर स्टेज नंबर एक के बाहर एक ट्रक खड़ा कर दिया गया है दोनों तरफ सीढ़ियां बना दी गई हैं। मूवी कैमरे स्टिल कैमरे टेप रिकॉर्डर सभी चालू हैं गबीर बेदी, मनमोहन देसाई, विनोद खन्ना, रामराज नाहटा, गुलशन राय आदि आदि लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लाइन में लगे हैं। शशि कपूर उनका बेटा करण नीचे की व्यवस्था देख रहे हैं शमी कपूर भी एक कोने में खड़े हैं स्टूडियो के बाहर बेतहाशा भीड़ है सारे रास्तों पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है फिर भी पुलिस नियंत्रण नहीं कर पा रही पुलिस कमिश्नर बसंत सराफ भी मौजूद हैं। स्टूडियो के अंदर श्रद्धांजलि का क्रम अनवरत जारी है। अब स्टूडियो के अंदर भी पाँव रखने की जगह नहीं अंतिम पड़ाव चेंबूर शमशान के लिए शव यात्रा शुरू होती है शाम के पांच बजे हैं। रास्ते भर लोग उन पर फूलों की बारिश कर रहे हैं इनमें ट्रक के साथ पैदल चल रहे सुनील दत्त राजेंद्र कुमार विनोद खन्ना जगह जगह हृदय विदारक दृश्य नजर आ रहे हैं बूढ़े बच्चे और जवान सभी शोकाकुल हैं ट्रक शमशान भूमि पर पहुंच गया है शाम के 6 बज चुके हैं वहां केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हर लाल भगत प्रधानमंत्री की ओर से शव पर फूलमाला चढ़ाते हैं फिर तो फूलमाला चढ़ाने वालों की लाइन लग गई शमशान पर दिलीप कुमार धर्मेंद्र फिरोज खान गोविंदा आदि पहले से मौजूद हैं बाकी लोग शव के साथ आ पहुँचे हैं अब चिता पर शव रखा जा रहा है वैदिक मंत्रों का उच्चारण हवा में गूंज रहा है लोग अब हाथ जोड़कर उन्हें अंतिम विदा दे रहे हैं सूर्यास्त से कुछ पहले सायंग साढ़े छः बजे राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर मुखाग्नि देते हैं और कुछ ही क्षणों में में पूरी चिता चिता आग की लपटों लगती है है लोग अब वापस होने लगे हैं के साथ साथ खत्म हो रहा है हिंदी सिनेमा का रोमांटिक दौर दिल्ली से देवनार कॉटेज देवनारंबई और देवनार कॉटेज से चेंबूर शमशान की यह यात्रा भारतीय सिनेमा के पिछहत्तर वर्षीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है जिसने है इस विश्वास को बल दिया है कि आर्थिक दृष्टि से असंगठित होते हुए भी भावनात्मक स्तर पर यह उद्योग एक है और अभी भी यह संवेदन शून्य नहीं हुआ है जब तक राजकपूर जैसे समर्पित कलाधर्मी इसमें आते रहेंगे यह उद्योग कभी नहीं मर सकता क्योंकि राज कपूर जैसे कलाकार ही तो इसके प्राण हैं तभी तो राज कपूर ने अपने अंतिम साक्षात्कार में कहा था मैं सिनेमा में जीता हूं सिनेमा में सांस लेता हूं और सिनेमा में ही सोता हूं इस तरह यह शोमैन अब गहरी नींद में सो गया पर शो खत्म नहीं हुआ है लगता है वो जाते जाते कह रहा है हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम अलविदा राज जी दर्शक आपको फिल्मों के जरिए सदैव याद रखेंगे आमीन यह रिपोर्ट आज व्यक्तिगत कारणों से प्रकाशित नहीं हुआ शांति मलिक यानी ऋषि के सचिव ने निजी तौर पर राज जी के निधन की सूचना दी थी बाद में शांति से जब इसकी चर्चा की गई तो उसने इसे चिंटू यानी ऋषि कपूर को दिखाया पढ़ने के बाद वो काफ़ी भावुक हो गया और बोला कुछ चीज़ों की मखसूसियत अपनों में ही अच्छी लगती है इसे अपने पास ही रखें शांति के कारण चिंटू से अच्छे संबंध हो गए थे अतएव यह दुर्लभ आलेख अब इस पुस्तक के प्रकाशन के समय मूल रूप में शामिल किया जा रहा है राजकपूर हिंदी सिनेमा के रूमानी दौर के पहले सपनीले नायक थे अपने घनिष्ठ साथी बन्नी र्यूबेन यानी जो प्रसिद्ध फिल्म प्रचारक के सौजन्य से राज जी से दो तीन बार छोटी मोटी बातचीत हुई पर उनकी गंभीर बीमारी के कारण पूरा साक्षात्कार कभी नहीं हो पाया अतएव मेरी विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में यह आलेख आज इतने वर्ष बाद भी प्रासंगिक है इसकी सहजता मार्मिकता संवेदनशीलता मेरे लेखन के एक रंग की बानगी भी देती है राज कपूर जी का निधन 2 जून 1988 को दिल्ली में हुआ था और मैंने शायद आपको बताया भी है कि धींगरा साहब भी अब हमारे बीच नहीं है तो साहब इसके साथ ही आपसे अनुमति लेता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी बात सुनने के लिए इतना वक्त दिया है मुझको और अब थोड़ा वक्त और दीजिए और आप भी बातें करते रहिए क्योंकि बातें करते रहेंगे तो बातें चलती रहेंगी साहब अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे तब तक के लिए नमस्कार दिन डूबा नहीं राडूबी नहीं जाने कैसा है सफर हमों के दिए आँखों में लिए वहीं आ रहे थे हो दिन डुबा नहीं राडूबी नहीं जाने कैसा है सफर के दिए आँखों में लिए वही यार रहे थे जहाँ से तुम्हारी सदा आ रही चरागू से लो जा रही थी जीने की तुम से वजह मिल गई है बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही